भाष्यार्थ अध्याय शांक ब्राह्मण ब्राह्मती सवा यह सैस्सा क्रमण संप्रसन्न सन सुषुप्ते स्थित कथम संप्रसन स्वनासुप्त रत्वा स्वनावस्थ एवं रतीम मित्रबंधुजनदर्शना चल्वा बृहतने चरणल श्रमुपल्य दृष्टव नर्थ पुण्यु्यफल पापम च पापफल न तो पुण्यपोयो साक्षा दर्शन अस्तीवोचा तस्मा पुण्यपापाध्याम अब्ध यो हि कौ्यपे साभ्याम अब नी दर्शन मेन तद अनुबद्ध स्यात यह आत्मा इस सम्प्रसाद में क्रमशः सम्यक प्रकार से प्रसन्न होता हुआ इस सुसुप्तावस्था में स्थित रहकर किस प्रकार सम्यक प्रसन्न होता हुआ स्वप्न से सुसुप्तावस्था में प्रवेश करने की इच्छा वाला आत्मा स्वप्नावस्था में रहने पर ही मित्र और बंधुजनों के दर्शनादि से रति का अनुभव कर तथा अनेक प्रकार से विहार कर अर्थात उस विहार के फल स्वरूप श्रम की उपलब्धि कर तात्पर्य है कि केवल देखकर करके नहीं किसे पुण्य पुण्य फल को और पाप पाप फल को यह हम कह चुके हैं कि पुण्य और पाप का साक्षात दर्शन नहीं होता इसलिए वह पुण्य पाप से अनबद्ध नहीं होता जो पुरुष पुण्य पाप करता है वही उसे अनुबद्ध होता है केवल दर्शन मात्र से उसका अनुबंधन नहीं होता तस्मा स्वनों भूत मृत्युमतीक्रामते न मृत्युपाण्य केवलम् अतो न मृत्युरात्मस्वभाश्का मृत्युच्चे स्वभान कु कौती स्वभावेतिया सैतमोक्षत सैत् न तो स्वभाव स्वप्ने भावा अतो विमोक्षते मृत्योह पुण्य पाप अभ्याम अतः स्वप्न होकर वह मृत्यु को ही पार कर जाता है केवल मृत्यु के रूपों को ही नहीं अतः मृत्यु आत्मा का स्वभाव है ऐसी आशंका नहीं हो सकती यदि मृत्यु इसका स्वभाव होता तो यह स्वप्न में भी पुण्य पाप रूप कर्म करता किंतु यह करता नहीं यदि स्वभाव होता तो क्रिया भी होती और फिर उसका छुटकारा हो ही नहीं सकता था किंतु स्वप्न में क्रिया का अभाव होने के कारण वह इसका स्वभाव नहीं है इसलिए इसका पाप पुण्य रूप मृत्यु से मोक्ष होना संभव ही है ननु से स्वभाव एव शंका किंतु जागृत में तो यह इसका स्वभाव है ही न बुद्ध्याद्युपाधिकृतम भी तत्व प्रतिपादित सादृश्यात ध्यातीव लीलायतीवी समाधि कांते नई वपने मृत्यु रूपाती रूपातिक्रमण नान स्वाभाविक अनिर्मोक्षता व समाधान नहीं यह तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है जब ध्यान सा करता है परंतु अत्यंत चंचल सा होता है इस वाक्य में सादृश्यता द्वारा प्रतिपादित कर दी गई है अतः स्वप्नावस्था में मृत्यु के रूपों का नियमतः अतिक्रमण करने के कारण उसके स्वाभाविक की आशंका अथवा आत्मा के मोक्ष की आशंका नहीं हो सकती तत्र इति चरणफलम चल्व चरणफल समुपल्यत संप्रसा अन्भवोत्तर पुनः प्रतिन्यायम् यथान्या यथागत निश्चित आयो न्यायः एन मोन निर्गमन पुनः यदा पुनर्गमनवैपरी यदागमन सी न्याय यहाँ पुनरागछतीतनी यस्थान स्वप्नस्थानाद्धि सुसूप प्रतिपन्न सन यस्थनमें पुनरागछति प्रतियोनि आद्रवति स्वप्नाय स्वप्नस्थनाय वहाँ सपनावस्था में विहार करके अर्थात विहार के फल श्रम को उपलब्ध करके फिर सम्प्रसाद के अनुभव के पश्चात पुनः प्रतिन्याय न्याय यथा न्याय जिस प्रकार की आया था निश्चित आय को न्याय कहते हैं तथा तो अयन निर्गमन का नाम आय है पुनः पहले जाने के विपरीत क्रम से अर्थात जाकर जो फिर उल्टे लौट आना है उसे प्रति कहते हैं अर्थात जिस प्रकार गया था उसी प्रकार उल्टे वापस आ जाता है प्रतिनि यथ स्थान से ही को प्राप्त होकर वह यथास्थान फिर आ जाता है अर्थात वह प्रति यथास्थान स्वप्न यानी स्वप्नस्थन के ये ही लौट आता है नपन न कौती पुण्यपापे तो फलमे पश्यती कथम अवगम्य यथा जागृति तथा कौत्यवस्पने तुल्य दर्शन से आहथ आत्मा य किंत तत्र स्वप्ने पश्य पुण्य पाप फलम अनुवागतों दृष्टि नैवा किंतु यह कैसे जाना गया कि वह स्वप्न में पाप पुन्य करता नहीं केवल उनके फल को ही देखता है जिस प्रकार जागृत में वैसे ही स्वप्न में भी वह कर्म करता ही है क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं का दर्शन समान रूप से ही होता है ऐसी शंका होने पर श्रुति कहती है वह आत्मा स्वप्न में जो कुछ पुण्य पाप का फल देखता है उस देखे हुए से वह अनुवागत बिना बाधा हुए ही रहता है अर्थात वह उससे बंधता नहीं है यदि तेन ही स्वप्ने कृतमेव सियात तेनाबेत स्वप्नानुत्थित समन्वागत सियात न चलोके स्वप्न कृतकर्मणा अन्वागतत्व प्रसिद्धि न ही स्वप्न कृतेनागसा आगस्कारणम आत्मा मनते कचिथ न च स्वप्नदृश आगह धुप्तलोक स्थम गर्हति परिहरती वगत एव तेन भवति यदि उसने स्वप्न में वैसा किया ही होता तो वह उससे बंध जाता और स्वप्न से उठने पर भी उससे संश्लिष्ट रहता किंतु लोक में स्वप्न में किए हुए कर्म से संश्लिष्ट होने की प्रसिद्धि नहीं है स्वप्न में किए हुए अपराध से कोई भी पुरुष अपने को अपराधी नहीं मानता और लोग भी स्वप्न देखने वाले के अपराध को सुनकर उसका तिरस्कार या त्याग नहीं करता अतः वह उससे असंस्लिष्ट ही रहता है तस्मा स्वप्ने कुर निवोपलभ्य न तो क्रियास्थ परमार्थत उतएव स्त्री भी इति श्लोक उक्ता आख्यातार्थ स्वप्न से सह शब्दे नाचक्षते हस्तिनोद्य घटीकृता धावती व मैं इति अतो न कर्तित्वम इति अतः स्वप्ने में पुरुष केवल करता हुआ सा दिखाई देता है वस्तुतः उस समय कोई क्रिया नहीं होती इसी से मानव व स्त्रियों के साथ आनंदानुभव करता रहता है ऐसा मंत्र में कहा है स्वप्न तो का वर्णन करने वाले भी इसका इव शब्द के साथ ही वर्णन करते हैं आज मैंने हाथियों को एकत्रित होकर दौड़ते हुए से देखा इसलिए स्वप्नद्रष्टा में कर्तृत्व नहीं है कथम पुनरस इति कार्य मृत संश्लेषो मृत से स तो क्रिया हेतु नृत्य कचित् क्रियावान् दृश्यते अमृतात्मा अतः संग यस्माच्चा संगो यम पुरुष तस्मा गतस्तेन स्वप्नदृष्टेन अतएव न क्रिया कर्तृत्व से कथचिपे कार्यक्रम संशेष ही कर्तृत्व सैन सलेश संगोना न तो यतो हम पुरुषः तस्माद् मृतः अच्छा तो इसका अकर्तित्व तो किस प्रकार है मूर्त पदार्थ का जो मूर्त देह और इंद्रिय आदि से संश्लिष्ट है वही क्रिया का कारण देखा गया है कोई भी अमूर्त पदार्थ क्रियावान नहीं देखा जाता और आत्मा अमूर्त है इसलिए वह असंग है क्योंकि यह पुरुष असंग है इसलिए उस स्वप्न दृष्ट पुण्य पाप से असंस्लिष्ट है इसी से किसी भी प्रकार इसे क्रिया का कर्तित्व तो संभव नहीं है देह और इंद्रियों के संश्लेष से ही कर्तृत्व तो होता है और इस पुरुष को वह संश्लेष है नहीं क्योंकि यह पुरुष असंग है अतः यह अमृत है एवमेबाजवल्य सोह भगवते सहस्रम दधा अत ऊर्धम विमोक्षाव ब्रूहि मोक्ष पदार्थकदेशम प्रवेक सम्य दर्शित अत ऊर्धं विमोक्षाव ब्रूही जनक याज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं अब आपके आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए क्योंकि ऊपर मोक्ष पदार्थ के एक कर्म विवेक का अच्छी तरह दिग्दर्शन करा दिया गया है इसलिए अब आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए कीजिएवस्था के भोगों से आत्मा की असंगता तथा असंगो हय पुरुष इत्यासंगता कर्तृत्व हेतुक्त उक्तम च पूर्वम कर्मवशा यत्र यम काम कामस्य संग अतो सिद्धो हेतुरुक्त पुरुषः इति संका वहां पूर्व मंत्र में असंगो ह्यय पुरुष इस वाक्य द्वारा असंगता ही अकर्तृत्व में हेतु बतलाई गई है और पहले यह भी कहा है कि यह कर्मवश जहां इसकी इच्छा होती वहीं चला जाता है तथा इच्छा ही संग है इसलिए क्योंकि यह पुरुष असंग है यह तो असिद हेतु ही कहा गया है न तो एक अस्त कथम तर् असंग एवतेच्यते समाधान ऐसी बात नहीं है तो फिर यह असंग ही किस प्रकार है सो बतलाया जाता है सभा एत एक तप्ने रिवा दृष्टव पुण्यम च पापम च पुनः प्रति ततयो ना द्रवती बुद्धांज सहय् तंचित पश्यनवागतस्तंगो हिम पुष्मद याग्यवल्यशोभम भगवते सहस्रम दर्धं विमोक्षाव ब्रूहित वज आत्मा इस स्वप्नावस्था में रमन और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँ से आया था उस जागृत स्थान को ही लौट जाता है वह वह जो कुछ देखता है उसे असंश्लिष्ट रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है जनक याग्ञ यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा भेंट करता हूँ इससे आगे आप मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए सवा एस ए तस्वीर स्वप्ने स वे पुरुष सम प्रसादात प्रत्यागत चरित्वा यथा कामम दृष्ट्र पुण्यं पापम ची पुवत्त वृद्धाताय असंग तस्मासंगवायं पुरुषः यदि स्वप्ने संगवान् स्यात् कामी ततंगजैर्दोषुद्धांता प्रत्यागत लिप्येत जागृत अवस्था के भोगों से आत्मा की असंगता यथासो संगत्वा स्वप्न संगवा स्वप्न संगजोषर्जागृत प्रत्यागत तो न लिप्यते एवं जागृतसंगजरपी दोषैर्न लिप्यता एवं बुद्धां तदैतदूत जिस प्रकार यह स्वप्नावस्था में असंग होने के कारण जागृत स्थान में लौटने पर उन स्वप्नसंगजनित दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जागृतसंगजनित दोषों से लिप्त नहीं हो सकता यही बात अब कही जाती है सवा ए स ए तस्मिन बुद्धांतर चरित दृष्टव पुण्यम च पापम च पुनः प्रति प्रतिन्या प्रतियो न्याद्रवती स्वप्नाता वह यह पुरुष इस जागृत अवस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यथास्थान स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है सवा एष ए त बुद्धां जागृते रितेदि पूर्वत स युद्धां कि पशेन्वस्तेन भवती पुरुष इति वह यह पुरुष इस बुद्धांत जागृत स्थान में रमण और विहार कर इत्यादि अर्थ अर्थपूर्वत समझना चाहिए वह उस जागृत अवस्था में जो कुछ देखता है उससे असंश्लिष्ट रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है ननु दृष्टि कथम अवधार्यते करोति अवधार्य करो चुण्यपापे तत्फल च पश्यति शंका किंतु यह कैसे निश्चय किया जाता है कि वह उन्हें देखकर ही लौट आता है वहाँ तो वह पुण्य पापों को करता भी है और उनका फल भी देखता है न कारकाव भाषक न करते तो पा, पा, आत्मनिवाय ज्योतिषा आस्ती आत्मज्योतिसभासा तोहरती तेनावते न स्व कर्तृत्व तथा इति ध्याव कृतमेव न स्वतः इहतु तो परमापेक्ष उपाधिपेक्ष उच्य दृष्टव पुण्य पापं चेती न कृत्वेति तेन न पूर्वापरव्याघाता शंका यस्मक परम तो न करोति न लिप्यते क्रियाफल तथा च चगवोत अनादेवागुण्वाय तरीरस्थों कौंते न करोति न लिप्ते इति समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसका कर्तित्व करता कर्माधिकारकों के अभाषक रूप से ही है यह पुरुष आत्मज्योति के द्वारा ही रहता है इत्यादि उक्त के अनुसार आत्मज्योति से अवभाषित देहेंद्र संघात व्यवहार करता है उसके कारण उसके कर्तृत्व का आरोप किया जाता है इसमें स्वतः कर्तित्व नहीं है ऐसा ही कहा भी है ध्यान करता हुआ सा अत्यंत चंचल होता हुआ सा इत्यादि इसका कर्तित्व तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है स्वतः नहीं है यहाँ तो उपाधि की अपेक्षा न रखकर परमार्थ की अपेक्षा से ही ऐसा कहा जाता है कि वह पुण्य पाप को देखकर ही लौट आता है कर कि नहीं इसलिए यहाँ पूर्वापर के व्याघात की आशंका नहीं है क्योंकि निरुपाधिक होने के कारण वह परमार्थ तय नहीं करता और न क्रियाफल से लिप्त ही होता है ऐसा ही श्री भगवान ने भी कहा है एक कुंतिनंदन यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न करता है और न लिप्त होता है इत्यादि तथा सहस्रदान तो काम प्रविवेक दर्शित्वात्था स वन सपने बुद्धान्ते वन बुद्धांतताभ्याभ्यासंगत प्रतिता यस् बुद्धाते स्वप्ना संप्रसन्नो भवति सबद्धवैन कार्यादर्शना तस्मा स्थानसु स्व एववाय अत मृत धर्म विलक्षणः तथा सहस्त्र मुद्रा का दान तो काम विवेक प्रदर्शित किए जाने के कारण है इस प्रकार वह यह पुरुष इस स्वपनावस्था में वह यह पुरुष इस जागृत अवस्था में इत्यादि इन तीनों कंडिकाओं द्वारा आत्मा की असंगता का ही प्रतिपादन किया गया है क्योंकि स्वप्नावस्था में जाकर सम्यक प्रकार से प्रसाद को प्राप्त हुआ यह पुरुष जागृत स्थान में किए हुए कर्म से संबद्ध नहीं होता कारण इस समय इसके चोरी आदि कार्य नहीं देखे जाते अतः तीनों स्थानों में यह स्वयं असंग ही है इसलिए यह अमृत और तीनों स्थानों के धर्मों से विलक्षण हैं यह प्रति यथास्थान स्वप्ना संप्रसाद के प्रति ही लौट आता है यति योनिया्रवती स्वप्ना स्वप्नाताय संप्रसाए दर्शनवृत्ते स्वप्न से स्वप्नशब्देनाधान अंत अंतशब्देन च विशेषणोपत्ते एतस्मा अंताय धावती इत सुन दर्शति दर्शयति यह प्रति यथास्थान स्वप्नात यानी संप्रथा के प्रति ही लौट आता है दर्शन वित्तीय स्वप्न का स्वप्न शब्द से उल्लेख देखा गया है अतः अंत शब्द से उसके विश्लेषण की उत्पत्ति होती है एतस्मा अंताय धावती यह वाक्य से वाक्य के अंताय वाक्यंताय पशि श्रुति को प्रदर्शित करेगी यदि पुनरव उच्यते स्वना चल्वा ऐसा दर्शन स्वप्ना स्वप्न उच्छत इति तथापि न तथा किंचि दुश्यति असंगता ही, शिशाधयता सिद्ध्यव यस्माजागृते दृष्टि पुण्य च च च रत्वा चरित्वा पापम चरिचना न दोषे नानुगतो जागृतोषेनागत अ यदि यथा कहा जाए कि रत्वा चरित्वा और स्वपनाते रि औरवूँवान्वन च स्वना च ऐसा देखे जाने के कारण स्वपनाताय इस प्रयोग में भी दर्शन वृत्ति को ही स्वप्न कहा गया है तो भी कुछ दोष नहीं आता क्योंकि असंगता की सिद्धि अभिष्ट है और वह सिद्ध हो ही जाती है कारण यह कि जागृत अवस्था में पुण्य और पाप को देखकर ही तथा भ्रमण और विहार कर यह स्वप्नान्त में आता है किंतु उस समय जागृत के दोष से लिप्त नहीं होता